श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य अध्याय ग्यारह भगवतो हर्षादि विषय हेतु दर्शयती भगवान हर्षादि भावों के योग्य स्थान किस प्रकार है इसमें कारण दिखाते हैं कस्माच तेनारन् महात्मन गरी यते ब्रह्मणो प्याज करते कस्मात् अनंतवेश जगन्धिवासक्षर सत्पर ये तोभ्यम न मेरन्न नमस्कु हे महात्मन गरीयसे गुरुतराय यम्णो हिरण्यगर्भ अपि आदिकर्ता आदिकता कारण अत तस्माकर्ते कथ एते न एत नमस्कुर्यु अत हर्षादीना नमस्कार च चान तम अरहो विषय इतः हे महात्मन आप जो अतिशय गुरुतर हैं अर्थात सबसे बड़े हैं उनको ये सब किस लिए नमस्कार न करें क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता कारण हैं अतः आप आदिकर्ता को कैसे नमस्कार न करें अभिप्राय यह कि उपरयुक्त कारण से आप के और नमस्कार के योग्य पात्र हैं हे अनंत देवेश जगन्नीवास तम अक्षरम तत्परम यद वेदांते सुश्रूयते हे अनंत हे देवेश हे जगन्वास वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं जो वेदांतों में सुना जाता है किम सद असत विद्यमान असत्य यत्र नास्ति असच यस्थि ते उपधान भूते सदसति यस्य अक्षरस्य जद्वारेण सद असद इति उपचर्य परम तो सदसत परम तद यदर वेद विदो न तत्व इति अभिप्रायः वह क्या है सत और असत जो विद्यम है वह सत और जिसमें नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वह असत है वे दोनों सत और असत जिस अक्षर की उपाधि है जिनके कारण वह ब्रह्म उपचार से सत और असत कहा जाता है परंतु वास्तव में जो सत और असत दोनों से परे हैं, जिसको वेद वेदता लोग अक्षर कहते हैं वह ब्रह्म भी आप ही हैं। अभिप्राय यह कि आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है पुनः अपि अतौती अर्जुन फिर भी स्तुति करता है पुर पुराण तम से विश्व पर वेत्ता से वेद्यम च पर धाम जगतः तरूपिदेव पुरुषह पुरी शयना पुराण चिरंतन तमएव परम प्रकष्ठ निधान निधीये अस्ग महाप्रलयाद इति आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं और शरीर रूप पूर्व में रहने के कारण सनातन पुरुष हैं तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान हैं अर्थात महाप्रलयादि में समस्त जगद जिसमें स्थित होता है वह जगत् का आश्रय आप ही हैं। है कि चेदता असी वेदिता वेदात ये वेदनाह तरच धाम परम पदम वैष्णव तैया तैक्त विश्व समस्त अनतूप अंत न विद्यते तव रूप तथा समस्त जानने योग्य वस्तुओं के आप जानने वाले हैं और जो जानने योग्य हैं वह भी आप ही हैं आप ही परम धाम परम वैष्णव पद हैं हे अनंतरूप समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण हैं व्याप्त है आपके रूपों का अंत नहीं है किंत तथा वायुर्यमोनिर्वरुण शशाक प्रजापति स्व प्रपितामह नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस् भूय नमो नमस्ते च अपाम याम चरुण अपतिशक चंद्रमा प्रजापति कश्यपा प्रताम च पितामहस्य अपि पिता प्रताम ब्राह्मणः अपि पिता नमो नमः ते तोभ्यम अस्तु सहस्रकृत्व पुनः च भूयः अपि नमो नमः ते आप ही वायु यम अग्नि जल के राजा वरुण चंद्रमा और कश्यवाति प्रजापति हैं और आप ही पितामह के भी पिता प्रतामह हैं अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं आपको हजारों बार नमस्कार हो नमस्कार हो फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो नमस्कार हो बहुसो नमस्कार क्रिया क्रियाभ्यासावृत्तिगण कृत्सुचा उच्चते पुनः च अपि चूय अभी श्रद्धाभक्तिशयाद अपरि तोषम आत्मनो सहस्त्र शब्द से कृत्वसूच प्रत्यय कर देने से अनेकों बार नमस्कार क्रिया के अभ्यास और आवृत्ति की गणना का प्रतिपादन हो जाता है परंतु फिर भी पुनः च भूयोपि इन शब्दों से अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमस्कार करता करता मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ ऐसा अपना भाव दिखलाता है तथा नमः पुरास्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्ते सर्वत सर्व अनंतवीरियात विक्रमस्व सर्व सम्नो तत्व नम पुरस्ता पूर्वश्या दिशि तोभ्यम अथ पृष्ठ ते पृष्ठ अभी चे नमः अस्तुते सर्वत: एवं सर्वासु दिक्षु सर्व स्थिता हे सर्वंतवीया विक्रम अन वीर्यम अश विक्रमः अश आपको आगे से अर्था पूर्वदिशा में और पीछे से भी नमस्कार है हे सर्व आपको सब ओर से नमस्कार है अर्थात सर्वत्र स्थित हुआ आपको सब दिशाओं में नमस्कार है आप अनंत अनवीर्य और अपार पराक्रम वाले हैं वीर्य सामर्थ्यम विक्रम परक्रम वीर्यवाण अपि कश्चि शस्त्रदि विषये न पराक्रमते मंद पराक्रमो वा अनंत तम तो अनंतवीर्य अमितक्रम ची अनवीरियातविक्रम वीर सामर्थ्य को कहते हैं और विक्रम पराक्रम को कोई व्यक्ति सामर्थ्यमान होकर भी शस्त्रादि चलाने में पराक्रम नहीं दिखा सकता अथवा मंद पराक्रमी होता है परंतु आप तो अनंत वीर्य और अमित पराक्रम से युक्त हैं इसलिए आप अनंत वीर्य और अमित पराक्रमी हैं सर्वम समस्तम जगत समापनोसी सम्यक एकेन आत्मना व्यानोंसि यत तस्मासी भवसी सर्व तवया बिना भूत न किंचिद अस्ती आप अपने एक स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त किए हुए स्थित है। हैं इसलिए आप सर्व रूप हैं अर्थात आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं यहां अहम तन्मत्मा पराधी अतः क्योंकि मैं आपकी महिमा को न जानने का अपराधी रहा हूँ इसलिए सखेती मृुभम यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिम तवेदम् मया प्रमादात् प्रणये नवापी सखा सामन वया विपरीत विपरीतबुद्धिया प्रसव अभिभूय प्रसह्यम यद् उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे च अजानता अज्ञानिना मूढ़ेन किम अजानता इति आह महिम महात्म्यम तव इदम ईश्वर से आपकी महिमा को अर्थात आप ईश्वर के इस विश्व रूप को न जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा विपरीत बुद्धि से आपको मित्र समान अवस्था वाला समझकर जो अपमानूर्वक हट से हे कृष्ण हे यादव हे सखे इत्यादि वचन कहे गए हैं तब इदम महिम अजानता इति व्यधिककरण्य संबंधः। तब इमं पाठो यदि अस्ति तदा सामनाधिककरण्यम एव। तब इदम महिम अजानता इस पाठ में इदम शब्द नपुंसकिंग है और महिम शब्द पुिंग है अतः इनका आपस में वैधी करन्य से, से विशेष्य विशेषण भाव संबंध है यदि इदम की जगह इमं पाठ हो तो सामनाधिक से संबंध हो सकता है मयान मैं प्रमादा प्रणयेन प्रणयन अपि प्रणयो नाम स्नेह अपि कारणेन। यद उक्तवान अस्मि, इसके सिवा प्रमाश से यानी निक्षिप्त चित्त होने के कारण अथवा प्रणय से भी स्नेह निमित्तक विश्वास का नाम प्रणय है उसके कारण भी मैंने जो कुछ कहा है